परमपिता परमात्मा का स्मरण प्रणवध्वनि प्रेमी आर्य आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का तेरहवां मंत्र आर्यों की प्रार्थना के रूप में आज हमने पढ़ा ये मंत्र यजुर्वेद के अठारहवें अध्याय का उनतीसवां मंत्र है परमात्मा को इस मंत्र में यज्ञ शब्द से कहा गया है मंत्र में बहुत बार यज्ञ शब्द आया है यज्ञ यज्ञ यज्ञ शब्द का अर्थ महर्षि ने ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के आधार पर यहां पर विष्णु और ब्रह्म ये लिया है विष्णु अर्थात परमात्मा और ब्रह्म अर्थात परमात्मा ईश्वर उस प्रमाण के आधार पर फिर उन्होंने अर्थ किया कि परमात्मा यज्ञ है कैसे है परमात्मा यज्ञ तो कहा यजनीय जो सब मनुष्यों का पूज्य इष्ट देव परमेश्वर यज्ञ का मतलब किया जो यजनीय है यजनीय का अर्थात जो सब मनुष्यों का पूज्य है पूजनीय है और जो इष्ट है प्राप्त करने योग्य है चाहने योग्य है ऐसा वो परमात्मा उसके अर्थ उसके लिए मंत्र में जो यज्ञ शब्द है उसका अर्थ क्या परमात्मा के लिए परमात्मा के अर्थ परमात्मा को लक्ष्य करके यज्ञ इस शब्द में तृतीया विभक्ति है लेकिन जो अर्थ पहला किया महर्षि ने वो चतुर्थी विभक्ति वाला किया परमात्मा के अर्थ यानी परमात्मा के लिए परमात्मा को प्रयोजन बनाकर परमात्मा को लक्ष्य बनाकर और दूसरा अर्थ किया सह के योग में तृतीया मानते हुए तथा उसके संग यज्ञ न यज्ञ के साथ यज्ञ के संग उस परमात्मा के साथ इस संकेत से अब मंत्र को दो तरीके से हम देखेंगे जहां जहां भी एक बात आएगी वहां इन दोनों तरीके से देखा जा सकता है तो कहा आयु यज्ञ न कलता उस परमात्मा के लिए उस परमात्मा को लक्ष्य करके ये आयु समर्थ हो बढ़े ये जो मेरी आयु है वो परमात्मा के लिए बढ़े परमात्मा को पढ़ाने में लगे ये आयु परमात्मा के लिए समर्पित हो और दूसरे ढंग से अर्थ करेंगे तो ये जो आयु है ये बढ़े समर्थ हो फले फूले सार्थक हो कैसे परमात्मा के साथ साथ परमात्मा को साथ में रखते हुए परमात्मा की आज्ञाओं को साथ में रखते हुए ये आयु कल्पता बढ़े समर्थ हो इसी तरह से दूसरी चीजें ली प्राणों यज्ञ न कल्पता प्राण भी उसी परमात्मा के लिए समर्थ हो उसी के लिए लगे उसी की प्राप्ति में लगे उसको साथ में रखते हुए इसका उपयोग हो प्राण का उपयोग भी मैं परमात्मा की आज्ञाओं को साथ में रखते हुए करूं चक्षुर यज्ञ न कल्पता यहां चक्षु शब्द अतिरिक्त जोड़ा है और आगे श्रोत्रम यज्ञ न कल्पता ये दोनों ज्ञानेन्द्रिया है और सबसे प्रमुख ज्ञान इंद्रिया चक्षु और श्रोत्र पहले कहा जीवन आयु पूरा आयु पूरा काल मेरा जो है जीवन भर का वह है। फिर कहा प्राण जो इसको जीवन प्रदान करता है तत्व वह सारा का सारा आयु भी और उस आयु को चलाने वाला जो तत्व है प्राण वह है भी फिर दो जानेन्द्रियों का उल्लेख किया उनकी प्रमुखता के आधार पर चक्षु और श्रोत्र ये दोनों भी मेरे परमात्मा के लिए हों परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगे बढ़ें, इनके समस्त कार्य परमात्मा के साथ साथ हों परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप हों परमात्मा को साथ में लेकर के चलें। फिर आखिर कहा वाक यज्ञ न कल वाणी कर्मेन्द्रिय के प्रतीक के रूप में दी गई वाणी जिससे हम उच्चारण करते हैं बोलते हैं कर्मेन्द्रियों में वाणी सबसे प्रमुख कर्मेन्द्रिय अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक महत्वपूर्ण देन है परमात्मा की हम सबके लिए वाणी भाषा तो मेरी वाणी भी परमात्मा के लिए हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो मैं इसका ऐसा उपयोग करूं ये बढ़े तो किसके लिए परमात्मा के लिए मेरा लक्ष्य परमात्मा बना रहे और मैं इस वाणी को बढ़ाऊं कि समृद्ध हो पुष्ट हो और मेरी वाणी अगर बोले तो वो परमात्मा के साथ साथ बोले परमात्मा को साथ में रखते हुए बोले परमात्मा को ध्यान में रखते हुए बोले परमात्मा की आज्ञाओं को आदेशों को ध्यान में रखते हुए बोले परमात्मा की आज्ञाओं के अनुरूप बोले और इस प्रकार ये समृद्ध हो बढ़े फिर कहा मनो यज्ञ न कल्पता अब ये अंतःकरण का प्रतीक ले लिया मन जो ज्ञान का साधन है मनो यज्ञ न कल्पता यह मेरा मन भी उस यज्ञ के लिए परमात्मा के लिए हो उसके लिए बढ़े और इस मन से मैं जो भी कार्य करूं वो परमात्मा को साथ में रखते हुए करूं परमात्मा को साथ में लेकर के चलते हुए कुछ में विचार करो मेरा चिंतन मन का समस्त उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहा आत्मा यज्ञ न कल्पता जो मैं स्वयं हूं आत्मा मेरा सब कुछ मैं स्वयं अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित करता दू परमात्मा की आज्ञाओं के अनुरूप अपने को बनाने में समर्पित करता दू मेरा लक्ष्य परमात्मा रहे तो आत्मा यज्ञ न फिर कहा ब्रह्मा यज्ञ न कल्पता जो भी मेरा ज्ञान है चारों वेद जिस ज्ञान के आधार पर समस्त क्रियाएं होती हैं जिस ज्ञान के आधार पर समस्त इंद्रियां कार्य करती हैं मन कार्य करता है वो जान भी मेरा आपकी प्राप्ति वाला ही हो आपको लक्ष्य करके आपको साथ में रखते ही वो बढ़े मेरा जान वेद आदि का जान वो बढ़े और ब्रह्मा का अर्थ विद्वान भी किया महर्षि ने तो जो हमारे विद्वान हैं मैं भी विद्वान बनता हूं या और जो विद्वान है वो कैसे हों आपको लक्ष्य करके ही विद्वत्ता को प्राप्त करें आपकी ओर बढ़े आगे कहा ज्योतिर्यज्ञ कल्पता ये जितने प्रकाशमान लोक हैं सूर्य आदि ये भी बढ़े ये भी बने रहें किस उद्देश्य से आपको लक्षित करके अर्थात मैं इनका उपयोग आपकी प्राप्ति के लिए ही करूं परमात्मा ने ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिए हैं तो मैं इसका उपयोग उसी के रूप में करूं स्वर्य यज्ञ कल्पताम और जितने भी सुख साधन हैं संसार के समस्त भोग के पदार्थ वो भी आपकी प्राप्ति के लिए हो आपकी प्राप्ति के लिए मैं इनका उपयोग करूं इन सुख साधनों का जब भी उपयोग करूं तो आप मेरे साथ में रहें आपके आदेश मेरे साथ में रहें पृष्ठम यज्ञ कल्पताम ये जो पृष्ठ है पीठ है भूमि जैसे छु की पीठ होती है उस पर कोई बैठा हो यह पृथ्वी की पीठ है पृष्ठ है जिस जिसपे हम निवास कर रहे हैं ये पूरी पृथ्वी भी आपकी प्राप्ति के लिए ही हो फिर आके कहा यज्ञो यज्ञ न अब यहां जो पहला शब्द है यज्ञ वो समस्त शुभ कार्यो के लिए कहा गया है जितना भी मैं करूं जो भी कर्म मैं, जो भी अच्छे कर्म करूं वो सब आपके लिए ही हूं जितना मैं परोपकार करता हूं वो सब आपकी प्राप्ति को लक्ष्य में रख करके कर सकूं। यदि मेरा परोपकार यदि मेरी ये इंद्रियां आपके लिए नहीं प्रवृत्त हैं तो ये व्यर्थ जैसी है इन समस्त साधनों का उपयोग यदि आपकी प्राप्ति के लिए नहीं हो रहा है तो ये व्यर्थ है निरुद्देश्य है वो हानिकारक है इनको मैं बढ़ाने की इच्छा कर रहा हूं वो आपकी प्राप्ति के लिए और दूसरे अर्थों में आपकी प्राप्ति के लिए जब मैं इनका उपयोग करता हूं तभी ये वास्तव में बढ़ते हैं तभी इनका बढ़ाना होता है आपकी प्राप्ति को छोड़ करके यदि मैं इन्हें बढ़ाने का प्रयास करता हूं करूं तो ये इनका क्षय ही होगा इनकी हानि ही होगी आपकी प्राप्ति के लक्ष्य को छोड़ करके आपको साथ में न रख करके यदि इन्हें बढ़ाने का प्रयास करूं या कोई करता है तो उसे बढ़ती नहीं है ये तो क्षय को ही प्राप्त होंगे तो इनका बढ़ाना तभी होगा वास्तविक बढ़ना जब आप मेरे सामने हो इसलिए मैं महर्षि ने लिखा कि इन सब पदार्थों को मैं आपके समर्पित करता हूं उस परमात्मा के लिए सब मनुष्य सर्वस्व समर्पण यथावत करें सब मनुष्यों का यह कर्तव्य है अपने समस्त पदार्थों को उसके लिए समर्पित करें और यथावत समर्पित करें मनुष्य का लक्ष्य ही यह है मनुष्य को परमात्मा ने बनाया ही इसलिए है कि वो सब चीजों को मेरे लिए समर्पित कर सके ऐसी सामर्थ्य उसमें आ जाए महर्षि ने सर्वस्व शब्द कहा क्योंकि हम कुछ कुछ चीजें परमात्मा के लिए समर्पित कर देते हैं कर लेते हैं लेकिन उतने से परमात्मा की प्राप्ति उस चरम सुख की प्राप्ति संभव नहीं है जब कभी परमात्मा के लिए कुछ करने की बात आए तो हम कुछ थोड़ा कर देते हैं और उसको गिनाते हैं या अपने को स्मरण रखते हैं कि मैंने ये परमात्मा के लिए किया इतना समय मैंने परमात्मा के लिए लगाया इतना समय मैंने दिन में एक घंटा आधा घंटा परमात्मा की आज्ञाओं के पालन में लगाया तो ठीक है आधा घंटा एक घंटा दो घंटा पांच घंटा हमने लगा दिया लेकिन बाकी का काल बाकी की आयु आर्यो का जीवन आर्यो के साधन सर्वस्व परमात्मा के लिए लगने चाहिए ये आर्यो के लिए प्रार्थना है आर्यो को यह प्रार्थना करनी है अर्थात आर्यो को इस प्रकार का प्रयत्न भी करना है कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे जीवन का प्रत्येक दिन उस परमात्मा के लिए ही लगे उसको ध्यान में रखते हुए ही चले समस्त साधनों का उपयोग उसी के लिए हो इसलिए महर्षि ने सर्वस्व शब्द लिखा और फिर एक विशेषण यथावत लिखाए सर्वस्व समर्पण करें यथावत करें बहुत से व्यक्ति परमात्मा के नाम पे अपना बहुत सा कुछ समर्पण करते हैं धन दे देते हैं लेकिन गलत तरीके से गलत कार्यों के लिए उन्हें नहीं पता कि यह गलत है अपना समय भी लगाते हैं नाम परमात्मा का रहता है परमात्मा के लिए है मन में भी यह भाव रहता है कि मैं ये परमात्मा के लिए कर रहा हूं परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं लेकिन जान ठीक ना होने से वो यथावत नहीं होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन साधनों का समर्पण कैसे होता है ईश्वर समर्पण कैसे होता है वो यथावत हो उसकी विधि है परमात्मा की आज्ञाओं के अनुरूप उनको चलाना ये परमात्मा के लिए समर्पण है हम इनको परमात्मा के लिए वैसे न्योछावर करें भौतिक रूप से परमात्मा को ये सब नहीं चाहिए और उससे कुछ होना नहीं है परमात्मा की आज्ञाओं को स्वीकार करके उसके अनुरूप इनको चलाना यही परमात्मा के प्रति समर्पण है ये यथावत समर्पण है आके कहा स्तोमश्च यजुश्च बृहद च रथंतरम च ये सारे के सारे यज्ञ नल उस बात को हम या अनुषंग लेंगे वहां से लेके आएंगे इसको उससे जुड़ेगी ये बात सामवेद हम पढ़ रहे हों सीख रहे हो यजुर्वेद ऋग्वेद अथर्वेद और बृहत रथंतरादि जो साम के प्रकार हैं, गायन के प्रकार हैं, कुछ समूहों का नाम है ऐसा जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो सब भी यज्जे नकलपताम परमात्मा के लिए हो परमात्मा को साथ में रखते हुए ये चीजें ये अयज्जेन भी हो सकती हैं परमात्मा को छोड़ करके लौकिक लक्ष्यों के लिए भी वेदादि शास्त्र पढ़े जा सकते हैं उनको स्मरण किया जा सकता है लेकिन आर्य को ये सब परमात्मा के लिए करना यदि परमात्मा छूट गया तो इन सब का पढ़ना इन साधनों का होना ये सब ईश्वर की दृष्टि से व्यर्थ है मनुष्य जीवन की दृष्टि से व्यर्थ है और आगे कहा स्वर देवा अगनम हम देवलोग जो इस तरह से परमात्मा को सामने रख करके चलता है जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है समझ रखता है वो देव है तो हम देवलोग स्वर अगणमा सुख को अत्यंत सुख को प्राप्त हो आर्य इस बात को समझता है कि मैं ऐसा करूंगा तब ही अत्यंत सुख को प्राप्त कर सकता हूं नहीं तो दुख मेरे जीवन में रहेगा मैं पीड़ित होऊंगा दुखी होऊंगा तो स्वर देवा अगनमा, अमृता अभूमा हम इससे अमृत हो जाएं, न मरने वाले हो जाएं। जन्म मरण के चक्र से छूट करके आपके परमानंद को प्राप्त करने वाले हो जाएं, उसकी ये विधि है प्रजापते प्रजा अभूमा हे प्रजापति प्रजाओं के स्वामी परमात्मा हम तेरी प्रजा हो जाएं, वो प्रजापति है प्रजाओं का पति है हम प्रजा हैं, प्रकर्ष रूप से उत्पन्न हैं। परमात्मा ने हमें इतनी श्रेष्ठता देकर के उत्पन्न किया है ऐसे साधन दे के उत्पन्न किया है हम उसकी इच्छा के अनुरूप उसकी योजना के अनुरूप उसकी वास्तविक प्रजा बन जाएं, श्रेष्ठ प्रजा बन जाएं, हम आर्य बन जाएं। हे प्रजापते प्रजा, प्रजा अभूमा प्रजा बनने की कामना आर्य कर रहा है उसे पता है कि मैं परमात्मा की अभी पूरी प्रजा नहीं बन पा रहा हूं मेरे में त्रुटियां हैं वो त्रुटियां हैं तो मैं परमात्मा की प्रजा कैसे कह सकता हूं अपने आप को मैं परमात्मा की प्रजा कैसे कह सकता हूं उस योग्य नहीं हूं मैं उस पात्रता को मैंने पाया नहीं है तो मुझे ऐसा करना है हम आपकी प्रजा बन जाए वेद स्वाहा और इस सब सामर्थ्य के लिए मुझे और क्या करना है तो यहां स्वाहा का अर्थ मैं ने खोला कि जैसा हमारे हृदय में है जान है जैसा हमारे हृदय में अंदर ज्ञान है वैसा ही सदा भाषण करें इसके विपरीत नहीं अंदर की और बाहर की अंदर के ज्ञान की और वाणी में जो प्रकट कर रहे हैं हम अपना अभिप्राय उसमें भिन्नता नहीं हो हमारी सत्य का ये स्वरूप यहां पर लिखा उसको स्वाहा शब्द से लिखा परमात्मा से प्रार्थना की एक कृपा निधे हम लोगों का योगक्षेम अर्थात सब निर्वाह आप ही सदा करो जो व्यक्ति जो आर्य परमात्मा के इन आदेशों का पालन कर रहा है प्रयत्नशील है वो इतनी अपेक्षा परमात्मा से रख सकता है उसे परमात्मा से ये अपेक्षा रखनी चाहिए वो इस प्रकार की अपेक्षा करने का अधिकारी बनता है परमात्मा उसकी इस प्रकार की रक्षा करता है उसके समस्त योग क्षेम की रक्षा करता है उसकी हानि हो नहीं सकती जो इस प्रकार से परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलता है तो हे कृपा हम लोगों का योग क्षेम सब निर्वाह आप ही सदा करो आपके सहाय से सर्वत्र हमको विजय और सुख मिले हमारी वृद्धि हो हम श्रेष्ठ लोग बढ़े यहां पर उसमें आपकी सहायता की अपेक्षा है हम खुद अपने को श्रेष्ठ बना सकते हैं बनाएंगे हम कुछ लोग बनेंगे लेकिन सबको श्रेष्ठ बनाने में आपकी सहायता भी चाहिए केवल हमारे श्रेष्ठ बनने से दुनिया श्रेष्ठ नहीं बन जाएगी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जब स्वयं को श्रेष्ठ बनाएगा यत्न करेगा तब ये दुनिया श्रेष्ठ बनेगी हम चाहते हैं कि दुनिया भी श्रेष्ठ बने तो उसमें आपकी कृपा आपकी सहायता की हमें अपेक्षा है तो परमात्मा से आर्यों की प्रार्थना कैसी हो आर्यों को अपने जीवन में क्या भाव रख के चलना चाहिए उसको इस मंत्र में प्रस्तुत किया गया आप में से सिकिन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ जो भी हमें चाहिए जिसमें हमारा कल्याण है रक्षा है वो सब चीजें हों जो वस्तुएं हमें चाहिए वो भी हमें मिले और हमारी रक्षा के लिए जो चीजें आवश्यक हों हमारी हानि ना हो जो प्राप्तव्य है वो प्राप्त हो और जो कारक है वो हमारे को प्राप्त ना हो ये समस्त हमारा कल्याण योगक्षेम के अंतर्गत आता है पूरी तरह से हमारा हित हो शास्त्र आदि को तो हा यदि ईश्वर को लक्ष्य में कोई न रखे शास्त्र आदि को उसने पढ़ लिया है तो शास्त्रों का जो उद्देश्य है हमारे मन में ईश्वर के प्रति भाव बने वो शास्त्रों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा पहली बात तो शास्त्र सलिए बने हैं उपनिषद आदि वेद आदि सब इसके लिए बने कि मनुष्य इस संसार को ठीक समझे और समझ करके परमात्मा को लक्ष्य बना सके यदि इतने शास्त्र पढ़ के भी परमात्मा लक्ष्य नहीं बन पाता है वो शास्त्रों का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता है वो प्रयोजन जिस प्रयोजन से वो शास्त्र हमें दिए गए थे लिखे गए थे वो व्यर्थ है और उन शास्त्रों को पढ़ के यदि हम कुछ लौकिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं कर सकते हैं वो होते हैं तो बहुत छोटे लक्ष्य होते हैं बहुत छोटे प्रयोजन पूर्ण हो पाते हैं और उन प्रयोजनों की प्राप्ति से हमारा लक्ष्य यानी नितांत सुख की प्राप्ति पूर्ण सुख की प्राप्ति दुख रहित सुख की प्राप्ति ये नहीं हो पाते और हम अपना शक्ति सामर्थ्य द्वितीय स्तर के जो सुख हैं, दोयम दर्जे के जो सुख हैं, उसमें ही लगाते रहते हैं उसी में अपना श्रम करते रहते हैं और उसी में संतुष्ट जैसा समझने लगते हैं। जब हम इस इन साधनों का उपयोग करके किसी अच्छी चीज को पा सकते हैं अधिक अच्छी चीज को पा सकते हैं तो उसको क्यों ना पाया जाए हम क्यों उसका उपयोग घटिया काम के लिए करें जब ये साधन उस अच्छी चीज को दिलाने में समर्थ है तो उसे हमें लेना चाहिए और जब व्यक्ति ईश्वर का लक्ष्य छोड़ करके इन सब शास्त्रों का और साधनों का शरीर आदि का अन्य धन संपत्ति का उपयोग करता है तो वो अधर्म की तरफ भी चला जाता है नियंत्रित नहीं रहेगा वो किस आधार पे निर्णय करेगा कि ये उचित है और ये अनुचित है वो अपने हिसाब से सोचेगा अन्य समाज वाले जैसा सोचते हैं उसके अनुरूप वो सोचने लगेगा और उन सब सोचों में उन सब विचारों में कमियां रह सकती हैं क्योंकि वो अल्पज्ञों के द्वारा दिए गए तो परमात्मा यदि लक्ष्य नहीं बन रहा है और परमात्मा यदि साथ में नहीं है परमात्मा की आज्ञाएं साथ में नहीं है तो इसकी प्रबल संभावना रहती है कि हम गलत करेंगे गलत कर बैठेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए भी और ऐसा करेंगे तो फिर हमारी हानि होगी और उस हानि को वास्तव में हम चाहते नहीं हैं लेकिन अज्ञानता में हम उसे कर रहे हैं हमें क्या प्रतीति होती है कि परमात्मा को यदि लक्ष्य बना करके चलेंगे परमात्मा को साथ में रख के चलेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा परमात्मा को साथ में रख के चलेंगे तो हमारा हित नहीं होगा ये हमारे मन में भाव बना रहता है इसलिए हम उसको बहुत कठिन समझते हैं परमात्मा को छोड़ के चलने में हमें सुविधा लगती है हमारा ज्ञान यह काम कर रहा है कि परमात्मा को छोड़ करके जब हम संसार में चलते हैं तो बड़ी सुविधा है स्वतंत्रता है कोई बंधन नहीं है ऐसा हमें प्रतीत होता है परमात्मा को साथ में रख के चलने में जो नियम जुड़ते हैं अपने को अनुशासित रखना होता है उसमें कष्ट प्रतीत होता है इसलिए हम उसको नहीं अपनाते उसको नहीं छोड़ते उसको नहीं अपने साथ जोड़ते और हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं सबसे अधिक बुद्धिमान समझते हैं, कि मैं अपना हित पूरी तरह स्वयं समझता हूं समझ सकता हूं ये अहंकार भी हमारे में रहता है इसलिए परमात्मा की सहायता नहीं लेते हम अपने हिसाब से चलते हैं अथवा जिसे हम अच्छा समझते हैं जानवान समझते हैं उसके अनुसार चलने लग जाते हैं परमात्मा के ज्ञान से वेद से कसौटी से उसको तोलते नहीं हैं इतनी इतनी हमारी भूल होती है और उस भूल का खामियाजा हानि हमें भोगनी पड़ती है तो हम आपका जो प्रश्न है कि परमात्मा को छोड़ करके हम वैसे ही अगर बढ़ते हैं तो क्या हानि है उसमें बहुत सारी हानि है जो चाहते हैं हम वो नहीं मिल पाएगा हम दुख को प्राप्त करेंगे प्रगति होगी तो धीमी होगी पतन हो सकता है ये सारी हानिया यहाँ पर संभव है इसलिए परमात्मा को साथ में लेके चलना चाहिए बोलिए तो वार्थ इसके लिए पहला ये पहला चरण है कि हम परमात्मा पे विश्वास करने लगे उसमें शास्त्र हमारी सहायता करते हैं हमें भी प्रयास करना है कि जब ये सारे ऋषि मुनि और वेद ये सब कह रहे हैं और हम इन पर थोड़ी भी श्रद्धा रखते हैं तो हम करके देख सकते हैं इसको अथवा यदि हमें इनपे भी श्रद्धा नहीं है तो जो इसके अनुसार नहीं चलते हैं क्या उनके जीवन सार्थक हो गए हैं क्या वो दुख से रहित स्थिति में पहुंच गए हैं यदि वो नहीं पहुंचे हैं तो दूसरों को देख करके भी हम सीख सकते हैं कि संसार में कौन व्यक्ति अधिक सुखी हो सकता है कौन अधिक धार्मिक सज्जन हितकारी हो सकता है तो उसको देख करके भी हम निर्णय कर सकते हैं कि परमात्मा को छोड़ के चलना ज्यादा अच्छा है या पकड़ के चलना है और यदि हमें ये निर्णय हो जाता है कि परमात्मा के अनुसार चलना उचित है अब हम प्रयास करेंगे कि परमात्मा है या नहीं है उसके उपदेश कैसे हैं, इसकी परीक्षा करेंगे ये हमें प्रयत्न करना है इसलिए मनुष्य जीवन मिलाए हमें और यदि परमात्मा के रास्ते पे चलने में हमें अच्छा दिखाई नहीं भी देता तो भी दो रास्ते तो हमें दिख ही रहे हैं एक परमात्मा को छोड़ के चलना एक परमात्मा को साथ में रख के चलना ठीक है हम परीक्षण करते हैं दोनों रास्तों का खुले उससे किसी की कहने की बात नहीं मानते लेकिन दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं अब हमें परीक्षण करना है उस शैली से भी चला जा सकता है दोनों का परीक्षण करके देखेंगे और अगर प्रतीत होने लग रहा है ये रास्ता ठीक है तो उधर चलेंगे और यदि गलत निर्णय हो गया है हम चल भी पड़े हैं बाद में समझ में आएगा तो फिर उसको छोड़ के फिर दूसरा रास्ता बदलेंगे तो इसके लिए एकदम ये सब नहीं चीजें बनती हैं उसके लिए परमात्मा है या नहीं है दर्शन आदि में उपनिषद आदि में ये सब पढ़ा जाता है समझा जाता है छोटी छोटी बातें होती हैं प्रश्न होते हैं छोटे छोटे जो हमें अटका के रखते हैं उनका एक एक का समाधान करना होता है कि ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा जब इन सब का समाधान हो जाता है तो बिल्कुल निश्चय होता है कि परमात्मा है और ऐसा ही है इससे भिन्न वो हो नहीं सकता इस स्थिति तक पहुंचने के लिए महीनों वर्षों का प्रयत्न अपेक्षित होता है लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद परमात्मा का निश्चय हो जाने के बाद में जो हम अपनी स्थिति देखते हैं एकदम स्पष्ट लगता है कि यदि ईश्वर को नहीं मान रहे होते तो बहुत हानि में रहते बहुत गलत चीज होती इसको मान के समझ करके सच्चा स्वरूप मान करके आज हम बहुत अच्छे हैं ये बात में होती है इस समय लगता है इसके अंदर धीरे धीरे जो आपको जहां बिंदु अटकते हैं कि इस कारण से परमात्मा को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं ये समस्या आ रही है उनको आप रखें आप यहां गुरुकुल में बैठे हैं आश्रम में बैठे हैं यहां इस विषय को बताने वाले बहुत से व्यक्ति हैं आपको समय जब भी मिलता है इस तरह से पूछे अपने से वरिष्ठों से अध्यापकों से भी पूछ सकते हैं तो धीरे धीरे करके ये चीजें स्पष्ट होती जाएंगी प्रश्नों को अवश्य पूछें दृढ़ निश्चय हो जाएगा बाद में तो इसे हाँ बोलिए तो, यह इस तो लगा सकते हैं यह महर्षि ने जो अर्थ किया है ये मतलब परमात्मा लिया है ये इसका वास्तविक अर्थ है ये जो यज्ञ है ये गौण रूप से यज्ञ है यज्ञ तो जो है वो परमात्मा में सबसे अधिक है वहां ये मंत्र पूर्ण घटेगा ये यज्ञ गौण यज्ञ है परमात्मा का यज्ञ स्वरूप इसमें भी कुछ है ये हम करते हैं इसलिए यज्ञो यज्ञ ने कल्पता वहां यज्ञ शब्द ले ही लिया है वो यज्ञ भी इसी यज्ञ से इसी परमात्मा के द्वारा ही समृद्ध होता है जिस इस यज्ञ से हम समृद्ध होना चाहते हैं वो यज्ञ भी या और भी कोई श्रेष्ठ कार्य परमात्मा के सहयोग से ही समृद्ध होता है जिस शरीर से जिस, जिन इंद्रियों से हम समृद्ध होना चाहते हैं वो इंद्रियां भी उस परमात्मा के सहयोग से उसको साथ में रखने पे ही समृद्ध होती हैं। ये ऊंची बात बताई जा रही है इनका निषेध नहीं है इन सबसे भी हम अपने को बढ़ा सकते हैं बड़ा लाभ हो सकता है जो उस परक अर्थ करते हैं वो एक सीमित विशेष प्रसंग में इसको करते हैं और उसमें से जितना इसमें घट सकता है उतना उसमें घटाया जा सकता है यज्ञ तात्पल क्या है कहीं कई ऐसा नहीं पढ़ने में आता है की यज्ञ सभी लोग परोकार वो भी यज्ञ है तो यहाँ पे ऐसा है की जो जो अच्छा काम हम लोग करते हैं नहीं देखिये परोपकार यज्ञ मतलब समस्त परोपकार के कार्य ये एक अर्थ किया जाता है आपने जो बात रखी है और यहाँ जो कथन किया गया वहां समस्त श्रेष्ठ कार्य यज्ञ हैं दो बातें हैं एक तो है कि समस्त परोपकार के कार्य यज्ञ हैं ये वचन भी ठीक है दूसरा समस्त श्रेष्ठ कार्य ये हैं ये वचन भी ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप निकाल रहे हो जो आप संभावना संभावना में रखते हुए पूछ रहे हो कि जो जो भी श्रेष्ठ कार्य है यानी स्तुति प्रार्थना उपासना आदि वो भी परोपकार के कार्य हैं, ऐसा निर्णय नहीं निकालें आप ऐसा पूछ रहे हैं ऐसा वचन आपका आया वो नहीं करना है बस वही कह रहा हूं आप सहमत हैं तो कोई आगे बोलने की बात ही नहीं है आप उससे सहमत हैं? ठीक है वही बात मैं बोल रहा हूं तो जो श्रेष्ठ कार्य हैं, वो सारे के सारे परोपकार हों, ये आवश्यक नहीं है कुछ श्रेष्ठ कार्य है जो हम अपने लिए करते हैं कुछ श्रेष्ठ कार्य है हम दूसरों के लिए करते हैं श्रेष्ठ कार्य दो प्रकार के अपने लिए और दूसरे के लिए तो जब कोई ये वचन बोलता है कि जितने भी परोपकार के कार्य हैं वो यज्ञ हैं ठीक है ये वचन वो परोपकार के कार्य यज्ञ रूप है कोई ये कहता है समस्त श्रेष्ठ कार्य यज्ञ रूप है वो भी ठीक है उसमें परोपकार के कार्य भी आ गए और अपने भी आ गए दोनों का उसमें ग्रहण हो गया तो जितने श्रेष्ठ कार्य है उनको हम ले सकते हैं पर इससे ये अर्थ नहीं ले लेंगे कि जितने भी श्रेष्ठ कार्य है वो सब परोपकार के लिए ही होते हैं और जो परोपकार के लिए नहीं है वो श्रेष्ठ कार्य नहीं है ऐसा अर्थ नहीं लेना श्रेष्ठ श्रेष्ठ तमम कर्म यहां पर ये एक प्रसंग विशेष की बात है तो वेद मंत्र में जो श्रेष्ठ तमाय कर्मण आप्याम अज्ञा ये जो श्रेष्ठ तमाय वहां जो शब्द आया है इस श्रेष्ठतम शब्द का अर्थ यहां क्या है इस मंत्र में इसको खोलते हुए शतपथ ब्राह्मण कार्य ने लिखा यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म यहां जो ये मंत्र में श्रेष्ठतम शब्द आया है इसका अर्थ क्या है यज्ञ इस वाक्य में यज्ञो वी श्रेष्ठतम कर्म जिस प्रसंग में लिखा गया है शतपथ ब्राह्मण में ये वाक्य यज्ञ को बताने के लिए नहीं है कि यज्ञ क्या है यज्ञ क्या है ये बताने के लिए यह वाक्य नहीं है श्रेष्ठतम कर्म क्या है ये बताने के लिए ये वाक्य है उद्देश्य और विधेय का अंतर होता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मा इसमें विधेय क्या है क्या बताने के लिए यह वाक्य बोला गया है और किसको पहले से बताया गया है उसका अनुवाद किया गया है पहले कही भी बात को उद्धत करते हुए एक नई बात कही जाती है तो जिसको पहले कहा जा चुका है उसको पुनः हम उद्धत कर रहे हैं उल्लेख कर रहे हैं उसका उसे कहते हैं अनुवाद अनुवाद बाद में कहना फिर से कहना उसको स्मरण करना पिछली कही भी बात को संदर्भित बात को उद्धृत करते हुए उल्लेखित करते हुए कोई नई बात कहना तो वेद मंत्र में श्रेष्ठतमाय कर्मण कर्मणे वहां जो श्रेष्ठतम कर्म है ये पहले कहा जा चुका है वेद मंत्र में तो श्रेष्ठतम ये अनुवाद है और इसके अतिरिक्त जो चीज कही गई है वो विधि है विधेय है तो यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्मा इस वाक्य में जिस संदर्भ में यह लिखा गया है उसकी दृष्टि से यज्ञ यहां पर विधेय है और श्रेष्ठतम कर्मा अनुवाद है श्रेष्ठतम कर्म क्या है इसको बताने के लिए यह वाक्य है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म क्यों समझिए मैं थोड़ा और स्थूल भाषा में सामान्य भाषा में बोलूं कि हमारे पास दो तरह के प्रश्न हो एक है वो कि यज्ञ क्या है तो भी हम कर सकते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम तमम कर्म यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, है। किसी ने पूछा यज्ञ क्या है तो भी बोल सकते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम तमम कर्म किसी ने पूछा कि श्रेष्ठतम कर्म क्या है तो भी बोल सकते हैं ये जो वही श्रेष्ठतम कर्म लेकिन अंतर है दोनों वाक्यों में किसको बताना चाह रहे हैं राम गांव गया ये वाक्य है राम गांव गया हम क्या बताना चाहते हैं राम को बताना चाहते हैं या गांव को बताना चाहते हैं यह प्रसंग भेद से होगा यदि किसी ने पूछा राम कहा गया अब जब उत्तर कोई देगा राम गांव गया तो अब हम किसको बताना चाहते हैं इसमें राम को बताना चाहते हैं या गांव को बताना चाहते हैं गांव को बताना चाहते हैं क्योंकि प्रश्न क्या था राम गांव राम कहां गया आकांक्षा क्या थी कहां गया इसका उत्तर दिया जा रहा है राम गांव गया तो गांव को बताना चाह रहे हैं और यदि किसी ने प्रश्न किया कौन गांव गया और उसके उत्तर में कहा जाता है राम गांव गया तो अब किसको बताना चाहते हैं राम को बताना चाहते हैं हमें पता है कि कोई गांव गया है लेकिन कौन गया ये नहीं पता है इसको बताने के लिए यह वाक्य बोला गया राम गांव गया तो राम गांव गया यह वाक्य दो तरह से प्रयोग हो सकता है कि या तो ये बताने के लिए कि कौन गांव को गया उसके लिए किसी ने यह वाक्य बोला हो अथवा यह बताने के लिए कि राम कहा गया है ये बताने के लिए भी ये वाक्य बोला जा सकता है प्रसंग के अनुसार अर्थ में देखना पड़ता है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है अनुवाद क्या है और विधि क्या है यह वाक्य शास्त्र का विषय जो मीमांसा का है यह देखना पड़ता है हमें नहीं तो कुछ का कुछ अर्थ ले लेंगे तो चूंकि वेद मंत्र में श्रेष्ठतमा कर्मणे श्रेष्ठतम शब्द आया और उसको बताने के लिए खोलने के लिए शतपथ ब्राह्मणकार ने यह पंक्ति लिखी यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम तो अब यह वाक्य किस लिए बोला गया है यज्ञ को बताने के लिए या श्रेष्ठतम कर्म को बताने के लिए श्रेष्ठतम कर्म क्या है इसको बताने के लिए यह वाक्य लिखा गया है सामान्यतः इस वाक्य का प्रयोग जो प्रवचनों में होता है वो किसके लिए होता है कि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ किसे कहते हैं बोले जितने भी श्रेष्ठ कर्म है उनको यज्ञ कहते हैं जो आप संदर्भ ले रहे थे ऐसा हमारे प्रवचनों में बहुत आपने सुना होगा लेखों में भी बहुत आता रहता है कि यज्ञी किसे कहते हैं बोले तो यज्ञ आप बहुत बोलते हो यज्ञ का मतलब क्या है तो यज्ञ का मतलब है श्रेष्ठतम कर्म अब यहां पर यज्ञ को उद्देश्य करके और श्रेष्ठतम कर्म को विधेय किया गया उसको लक्षित करके वो विधेय किया ये वहां नहीं है हम उस वाक्य को उठा के स्वतंत्र व्याख्या करें यह अलग बात है लेकिन शतपथ ब्राह्मण ने जो वाक्य लिखा है वो इसलिए नहीं लिखा कि यज्ञ किसे कहते हैं ये समझाना चाह रहे हैं वो ये बताना चाहते हैं वेद मंत्र में जो श्रेष्ठतम कर्म लिखा है वो क्या है यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म और वहां उस प्रसंग में उन्होंने जो कर्मकांड कांड जो यज्ञ है उनका ग्रहण किया है और ये शतपथ ब्राह्मण कार्य का भी वचन यहां लिखा ही है महर्षि ने यज्ञ परमात्मा भी होता है तो अंततः आप जाएंगे तो परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वह सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा जो यज्ञ के लिए हो जो यज्ञ रूप हो जो यज्ञ को साथ में रख करके हो चल रहा हो जो परमात्मा को साथ में रख के चल रहा हो तात्विक रूप से अत्यंत उच्च स्तर पर श्रेष्ठतम कर्म वो होगा जो निष्काम होगा जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए होगा उससे बढ़ के अच्छा कर्म इस संसार में हो नहीं सकता लेकिन यदि हम उस स्तर पर नहीं है हम एक सांसारिक सामान्य स्तर पर है तो वहां अर्थ लिया जाएगा जो परोपकार के लिए कार्य होते हैं वो श्रेष्ठतम कर्म चाहे भले ही वो सकाम हो सकाम होते हुए भी परोपकार के कार्य श्रेष्ठ माने जाते हैं एक स्तर पर कहा जा रहा है एक स्तर पर कहा जा रहा है लेकिन और ऊंचे स्तर पर देखेंगे तो जो श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है वही श्रेष्ठतम कर्म है परमात्मा के लिए जो कर्म है वही श्रेष्ठतम कर्म तात्पर्य हम वहां तक ले जा सकते सत्यनंदन अजय जी मंत्र ने कल्पता कल्पता बहुत बनाया है जो लोट लगा कर प्रयोग हुआ है तो इसको मूल प्रार्थना कैसे कहेंगे जबकि परमात्मा ने जीवात्मा के लिए कुछ आदेश रूप व्यक्त की कहा गया है और दूसरी बात जब यज्ञ ने हमने परमात्मा के साथ जब तो ये यात्र किया है तो यज्ञ ने जो परमात्मा अप्रधन हो गए अर्थात जीवात्मा के जीवात्मा इन दोनों बातों से शीर्षक इसको परमात्मा से प्रार्थना के रूप में ही लिया गया तो लोट लकार भी प्रार्थना में होता है प्रार्थना में भी होता है तो उस रूप में हम प्रार्थना अगर कर रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छे हों समर्थ हों समृद्ध हों प्रार्थना भी की जा सकती है इस रूप में प्रार्थना की जा सकती है और प्रार्थना हम परमात्मा से कर रहे हैं ऐसा प्रयोग हो सकता है यज्ञ से क्या है? के लिए एक महर्षि ने किया आप अगर तृतीया का तृतीया ही अर्थ लेना चाहते हो वैसे तो सुपाम सुपो भवती सुपो के स्थान में सुप होते हैं वेद का है व्यत्य होता है कोई भी विभक्ति सब विभक्तियों का अर्थ देती है वेद के अंदर प्रत्येक विभक्ति प्रत्येक वचन किसी भी अर्थ को बता सकता है ठीक है वो एक व्यवस्था है उसके अनुरूप देखेंगे तो इसमें कोई बाधा नहीं है लेकिन यदि आप सीधे सीधे तृतीया का अर्थ ही लेते हैं वही आपको स्वीकार हो पाता है तो भी कोई अंतर नहीं आएगा वही अर्थ रहेगा यज्ञ के साथ सह के योग में हम तृतीया लेंगे और यदि आप करण रूप में भी लेना चाहते हैं तो परमात्मा के द्वारा ये चीजें समर्थ हों हम प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा के द्वारा परमात्मा की सहायता से परमात्मा के आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके अनुरूप चलते हुए उनको हम साधन के रूप में देख रहे हैं कि इन साधनों का मैं उपयोग करूंगा तभी ये बढ़ पाएंगे और तब ये मेरे बढ़े ऐसी प्रार्थना की जा सकती है नहीं जीवात्मा जीवात्मा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ठीक है, है बढ़े कौन बढ़े कौन बढ़े आयु कल्पताम चक्षु कल्पताम श्रोत्रम कल्पताम अन्य आत्माओं को मत लीजिए ये चीजें बढ़े और ये चीजें किसकी हैं ये मेरी हैं ये मेरे उपयोग के लिए हैं ये आधिकारिक रूप से जो जिसके साथ हमारा संबंध है अधिकार है वो जुड़ेंगे कौन सी चीजें लागू होंगी जब बोलने वाला बोला है तो उससे संबंधित जो चक्षु है हमारा मेरा चक्षु मैं बोलने वाला अपने चक्षु के लिए क्योंकि मेरा अधिकार उसी तक है अन्यों के लिए अभी नहीं बोल रहा हूं मैं सबके लिए भी की जा सकती है लेकिन अगर हम देखें तो वो अपने अपने लिए लगेगी उसी का अधिकार वहां पर प्राप्त है भाषा की दृष्टि प्रार्थना के भाव को मन में रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ। तिंतरीक्ष शांति पृथिवी शाप शातिषधय शाति वनस्पत शातिर्विश् देवा शांति शाति शाति शातिर शांति सा शांतिरे ओ शाति शांति शांति्यो नमः